भक्त मालिका स्वामी अखंडानंद स्वामी अखंडानंद का गंगाधर गंगोपाध्याय था उनके पिता श्रीमंत गंगोपाध्याय ने संस्कृत पाठशाला में अध्ययन करके तर्क रत्न की उपाधि प्राप्त की थी और कुलाचार्य का कार्य करने के कारण वे घटक ठाकुर नाम से भी जाने जाते थे जैसोर के नड़ाइल महकमे के अंतर्गत ब्राह्मण डांगा नामक ग्राम में इस परिवार का आदि निवास था परंतु गंगाधर के जन्म के लगभग सौ वर्ष पूर्व ये लोग कलकत्ते के निवासी हो गए थे तर्क महाशय अत्यंत शुद्धाचारी एवं नैष्ठिक ब्राह्मण थे गंगाधर के जन्मकाल में वे अहिरी टोला मोहल्ले में मालिक बोस घाट स्ट्रीट के एक किराए के मकान में निवास करते थे यहीं पर 30 सितंबर अठारह सौ अड़सठ अमावस्या शुक्रवार को भाभी सन्यासी अखंडानंद ने जन्म ग्रहण किया निष्ठावान परिवार में जन्मा बालक गंगाधर बुद्ध के विकास के साथ ही साथ कठोरता पूर्वक जीवन बिताने लगा उपनयन हो जाने के बाद से उसने स्वयं पाक भोजन करते हुए गीता उपनिषद के पठन तथा ध्यान पूजन आदि में मन लगाया संभवतः 1876 सौ ईस्वी के किसी शुभ दिन गंगाधर ने अपने बाल मित्र हरिनाथ स्वामी तुरयानंद के साथ बाग बाजार के दीनानाथ बोस के मकान पर श्री रामकृष्ण का प्रथम बार दर्शन किया था तदुपरांत अठारह या अठारह सौ ईस्वी की गर्मियों में उसने दक्षिणेश्वर जाकर का का प्रत्यक्ष समीप में से दर्शन प्राप्त किया। इन इन कुछ वर्षों के दौरान गंगाधर और भी गहन तथा दृढ़ हो गया था। दिनों वह ब्रह्मचर्य के सारे नियमों का पालन करता था वह दिन में तीन बार गंगा स्नान करता स्वयं पाकि होकर दिन में एक ही बार हविष्यान्न भोजन करता तथा सिर में तेल नहीं लगाता प्राणायाम करने से उसके शरीर में श्वेत तथा पुलक हुआ करता इतना ही नहीं वह गंगा में डुबकी लगाकर काफी देर तक कुंभक भी किया करता इसके अतिरिक्त हरिनाथ से हरितकी की महिमा के बारे में दो श्लोक सुनकर इस विषय में वह इतना अतिरिक्त करता कि उसके दोनों ओट सदा सफ़ेद दिख पड़ते ब्रह्मचारी गंगाधर जिस दिन दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास पहली बार गए थे उस दिन ठाकुर ने आनंदपूर्वक अत्यंत स्नेह के साथ उन्हें अपने पास बैठाया और पूछा तूने मुझे इसके पहले देखा है उत्तर में गंगाधर बोले जी हाँ बिल्कुल छुटपन में आपको दीनों बोस के घर पर देखा था बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर ठाकुर साहास्य गोपाल दादा को पुकार कर बोले अजय सुनो सुनो यह कहता क्या है कि बहुत छुटपन में देखा था ओहो इसके भी छुटपन में उस दिन संध्या को गंगाधर ने ठाकुर के निर्देशानुसार काली मंदिर तथा विष्णु मंदिर में प्रणाम करने के पश्चात पंचवटी में थोड़ी देर तक ध्यान किया तथा उनके अनुरोध पर वह रात दक्षिणेश्वर में ही बिताई अगले दिन जब वे घर लौटने को प्रस्तुत हुए तो ठाकुर बोले शनिवार को फिर आना गंगाधर ने बाद में कहा था ठाकुर जिससे स्नेह करते थे उसे शनि मंगलवार के दिन आने को कहते थे तथा शनि मंगलवार के दिन अधिक जप ध्यान करने को कहते थे वे कहते शनिवार मधुवार है थोड़े ही दिन बाद एक शनिवार को गंगाधर ठाकुर के पास दोबारा आए ठाकुर ने गंगाधर को एक चटाई देते हुए उसे पश्चिम के बरामदे में बिछाने के लिए कहा फिर वे एक तकिया लाकर उस चटाई पर लेट गए तदुपरांत उन्होंने गंगाधर को सुखासन में बैठकर ध्यान करने का आदेश दिया आसन के बारे में उपदेश देते हुए वे बोले बिल्कुल झुककर कभी नहीं बैठना चाहिए और फिर ऐसे तानकर भी नहीं बैठना चाहिए पर इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि परोसा हुआ भोजन मिल जाने पर तू उसे चाहे जैसे भी खा पेट भरेगा ही अंत में उन्होंने गंगाधर की जीव पर कुछ लिख कर उन्हें रिक्शा प्रदान की और लेटकर गंगाधर की गोद में अपने चरण रखते हुए उन्हें सहलाने का आदेश दिया गंगाधर उन दिनों थोड़ी बहुत कुश्ती ला करते थे अतः उन्होंने चरणों को इतने जोर से दबाया कि ठाकुर उठे, अरे क्या करता है क्या करता है टूट जाएगा ऐसे ही धीरे धीरे दबा तब कहीं गंगाधर के ध्यान में आया कि ठाकुर का शरीर अत्यंत कोमल है मानो हड्डियों के ऊपर मक्खन का लेप किया हुआ हो तब से गंगाधर प्राय तीसरे पहर आकर दूसरे दिन सवेरे लौट जाया करते थे उन दिनों वे मिट्टी के बर्तन में हविष्यान्न पकाते थे चाहे कोई कितना भी मनाए वे ब्राह्मण के घर का प्रसाद तक नहीं ग्रहण करते थे दो पहर को दक्षिणेश्वर में रहने पर कहीं ठाकुर के आदेश पर उन्हें इस नियम को तोड़ना न पड़ जाए इसलिए ये नैष्ठिक ब्राह्मण कुमार ऐसी अनचाही परिस्थिति को टालते हुए चलते थे परंतु तीक्ष्ण दृष्टि संपन्न ठाकुर सब समझ गए थे इसलिए उनकी कठोरता के अतिरिक्त को कम करने के लिए उन्होंने एक दिन कहा तू अभी लड़का है तुझमें इतना बूढ़ो जैसा भाव क्यों एक और दिन उन्होंने यह समझा कर कि प्राणायाम के फलस्वरूप कोई गंभीर रोग हो जाने की संभावना है उन्हें प्रतिदिन गायत्री जाप करने को कहा इसी बीच गर्मी के मौसम में किसी एकादशी के दिन गंगाधर धोती का छोर कंधे पर डाले एक तरबूज लेकर दोपहर के बाद ठाकुर के पास आ पहुँचे एक तो वे बालक ही थे फिर प्रचंड धूप के कारण उनका चेहरा लाल हो गया था उनके तरबूज सामने रख कर प्रणाम करते ही ठाकुर उद्विग्न स्वर में बोल उठे आज तू अभी लौट जाएगा क्या गंगाधर बोले जी नहीं उन्होंने वह दक्षिणेश्वर में ही बिताई दूसरे दिन सवेरे उठकर ठाकुर ने उन्हें एक गढ़ुआ जल लेकर अपने साथ पंचवटी की ओर आने के लिए कहा फिर पंचवटी के पूर्व की ओर आ उन्होंने वहां पूर्वाभिमुख बैठकर ध्यान करने को कहकर वे चले गए थोड़ी देर बाद लौटकर गंगाधर को कुछ सीधा करते हुए वे, वे बोले तू थोड़ा झुक जाता है फिर कमरे में लौट आए और कुछ देर के बाद दोनों गंगा स्नान को चले स्नान कर आने पर ठाकुर ने मां काली का स्मरण किया तत्पश्चात विष्णु मंदिर तथा काली मंदिर से आए हुए प्रसाद को ग्रहण किया तथा उसमें से बेल का शर्बत और अन्य फल मिठाई आदि का स्वयं थोड़ा थोड़ा अंश लेकर शेष गंगाधर को दे दिया गंगाधर ने कोई ऐतराज न करते हुए सब कुछ पा लिया भोग आरती के पश्चात ठाकुर ने उनसे कहा जा गंगा से पका हुआ मां काली का प्रसाद है महा हविष्यान्न है खाकर आ गंगाधर कुछ न कहकर उसी ओर बढ़े और मन ही मन सोचने लगे कि ठाकुर ने उन्हें विष्णु मंदिर जाने के लिए न कह काली मंदिर जाने के लिए क्यों कहा पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर वहीं खड़े उनकी विधि को देख रहे थे अतः उस दिन उन्होंने मां काली का ही प्रसाद ग्रहण किया उनके भोजन करके लौटते ही ठाकुर ने उनके हाथ में पान की गिलोरी देते हुए कहा खा भोजन के बाद दो एक पान खाना चाहिए नहीं तो मुंह से गंध आती है देख नरिंद सौ सौ पान खाता है जो मिलता है वही खाता है इतनी बड़ी बड़ी आँखें हैं भीतर की ओर खींची हैं। कलकत्ते के रास्तों से होकर जाते समय मकान घर द्वार घोड़ा गाड़ी सब नारायणमय देखता है तो उसके पास जाना कलकत्ता लौटते ही गंगाधर ने नरेंद्र के साथ भेंट की वे जब पुनः ठाकुर के पास आए तो उन्हें सब कुछ बतलाया ठाकुर सब सुनकर आनंदपूर्वक बोले खूब जाना उसका खूब संग करना